शु एस धम्मो सुनता ठाकस गौतम बुद्धाज धम्म पद गिवैट वर्षु कम्यून इंटरनेशनल पूना इंडिया टिस्कोर्स नंबर एट प्रश्न दुनिया के ज्यादातर धर्मगुरुओं ने अपने स्त्री पुरुष सन्यासियों को हो सके उतनी दूरी रखने के नियम दिए पर आप हमेशा दोनों के प्रेम पर ही जोर देते हैं क्या प्रेम का कुछ विधायक उपयोग करना चाहते हैं या उसकी निरर्थकता का हमें अनुभव कराना चाहते हैं प्रेम को समझना जरूरी है जीवन की ऊर्जा या तो प्रेम बनती है या भय बन जाती है दुनिया के धर्म गुरुओं ने आदमी को भय के माध्यम से परमात्मा की तरफ लाने की चेष्टा की पर भय से भी कहीं कोई आना हुआ है भय से भी कहीं कोई संबंध बनता है भय से घृण हो सकती है भय से प्रतिरोध हो सकता है लेकिन भय से मुक्ति नहीं हो सकती भय तो जहर है फिर परमात्मा का ही क्यों ना हो और इसलिए दुनिया में धर्मगुरु तो बहुत हुए लेकिन धर्म नहीं आ पाया इसका कारण यही नहीं है कि लोग धार्मिक नहीं होना चाहते धर्मगुरु ने जो मार्ग बताया वो मार्ग ही धार्मिक होने का नहीं आश्चर्य है कि इक्के दुख के लोग धार्मिक हो गए कैसे धर्मगुरुओं से बच गए यह आश्चर्य कोई बुद्ध कोई क्राइस्ट धर्मगुरुओं से बच के भी धार्मिक हो गए अन्यथा धर्मगुरुओं के माध्यम से सारी दुनिया अधार्मिक बनी रही भय अधर्म है और धर्मगुरु ने सिखाया कि इस संसार से घृणा करो और परमात्मा से भय करो मेरे देख दोनों बातें ही खतरनाक हैं दोनों ही तुम्हारे जीवन को विकृत कर देंगी मैं तुमसे कहता हूं इस संसार से भी प्रेम करो और उस परमात्मा से भी प्रेम करो और मेरे कहने के पीछे कारण है क्योंकि जो इस संसार को प्रेम ना कर सकेगा वो इस संसार के बनाने वाले को भी प्रेम ना कर सकेगा जिसने इस संसार को इंकार किया उसने संसार के पीछे छिपे हाथों को भी इंकार कर दिया तुम ये न कह सकोगे कि हे परमात्मा हम तुझे तो प्रेम करते हैं लेकिन तेरी बनाई गई दुनिया को गृणा करते ये क्या ढंग हुआ है क्या तुम ये कह सकोगे किसी कवि से की तेरी कविताओं को तो हम नफरत करते और तुझे प्रेम करते किसी चित्रकार से कह सकोगे कि तेरे चित्रों को तो हम मिटा डालना चाहते हैं तेरी हम पूजा करना चाहते सृष्टि का प्रेम ही तो सृष्टा के प्रेम में रूपांतरित होगा और दृश्य के साथ जो प्रेम है वही तो अदृश्य में ले जाएगा प्रेम सीढ़ी है सीढ़ी पर रुकना मत सीढ़ी बड़ी दूरगामी है तुमने धन का प्रेम जाना है धर्म का प्रेम भी जानो तुमने शरीर को प्रेम किया है और थोड़े गहरे और थोड़े गहरे उतरो और तुम पाओगे कि शरीर में ही छिपी हुई आत्मा की झलके मिलने लगी तुमने व्यक्तियों को प्रेम किया है थोड़ा और गहरे जाओ और व्यक्तियों में छिपे हुए तुम समि को पाओगे तुमने अभी रूप को पहचाना है अरूप भी वही छिपा है पास ही खड़ा है ज्यादा दूर नहीं है रूप के भीतर ही छिपा है रूप अरूप का ही एक ढंग है आकार निराकार की ही एक तरंग है लहर सागर ही है लहर में सागर ही लहराया है लहर को सागर से भिन्न मत मान लेना संसार को परमात्मा से भिन्न मत मान लेना जैसे नर्तक को नर्त से अलग नहीं किया जा सकता वैसे ही सृष्टा को सृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता धर्मगुरु ने तुम्हें भय सिखाया क्योंकि भय के आधार पर ही तुम्हारा शोषण हो सकता है धर्मगुरु ने तुम्हें संसार की घृणा सिखाई क्योंकि उस घृणा में डालकर ही वह तुम्हें बेचैनी में डाल सकते वो घृणा पूरी तो नहीं हो पाएगी तुम अपराध से भर जाओगे क्योंकि जो अस्वाभाविक है वो किया नहीं जा सकता है और जब भी तुम अस्वाभाविक को करने की चेष्टा करोगे तभी तुम पाओगे तुम्हारे भीतर अपराध भाव पैदा होता है नहीं होता तो अपराध भाव पैदा होता न मालूम कितने जन्मों के पापों के कारण दुष्कर्मों के कारण जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है मैं तुमसे सहज होने को कहता हूं मैं तुमसे स्वाभाविक होने को कहता हूं मैं तुमसे सर्व स्वीकार को कहता हूं इसलिए प्रेम के विरोध में नहीं हूं मैं प्रेम को उसकी पूरी गहराई में जानने के पक्ष में यद्यपि तुम जिसे प्रेम कहते हो वो प्रेम भी नहीं तुम जिसे प्रेम कहते हो वो कैसे प्रेम होगा अभी तुम ही नहीं हो अभी तो प्रेम करने वाला ही मौजूद नहीं है तुम जो करोगे वो कैसे वास्तविक होगा तुम ही झूठ हो तो तुम्हारा प्रेम तो झूठ होने ही वाला है तुम ही घृणा से भरे हो तो तुमसे प्रेम कैसे निकल आएगा तुम्हारे भीतर हिंसा ही हिंसा है क्रोध ही क्रोध है ईर्ष्या है द्वेष है तुमसे प्रेम कैसे निकल आएगा प्रेम तुम को तुमसे ही निकलना है तुम्हारे भीतर होना चाहिए इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम जिसे तुम कहते हो वो प्रेम नहीं लेकिन उस प्रेम के ही सूत्र को पकड़ के अगर तुम धीरे धीरे प्रयोग करोगे तो जो आज पतले महीन धागे की तरह हाथ में है कल वही बड़ी धारा बन जाएगा एक बड़ी प्राचीन कथा है एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया उसने उसे एक मीनार पर बंद करवा दिया वहां से भागने का कोई उपाय न था अगर वो कुंदे भी तो प्राण निकल जाएं। बड़ी ऊंची मीनार थी उसकी पत्नी बड़ी चिंतित थी कैसे उसे बचाया जाए वो एक फकीर के पास गई फकीर ने कहा कि जिस तरह हम बचे उसी तरह वो भी बच सकता है पत्नी ने पूछा कि आप भी कभी किसी मीनार पर कैद थे उसने कहा कि मीनार पर तो नहीं लेकिन कैद थे और हम जिस तरह बचे वही रास्ता उसके काम भी आ जाएगा तो वैसा करो उस फकीर ने अपने बगीचे में जाके एक छोटा सा कीड़ा उसे पकड़ के दे दिया कीड़े की मूछों पर शहद लगा दी और कीड़े की पूछ में एक पतला महीन रेशम का धागा बांध दिया पत्नी ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं इससे क्या होगा उसने कहा तुम फिक्र मत करो ऐसे ही हम बचे इसे तुम छोड़ दो मीनार पर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो जो मधु की गंध आ रही है मुछो पे लगी मधु मधु की गंध वो उसकी तलाश में जाएगा और गंध आगे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कीड़ा आगे बढ़ेगा तलाश उसे करनी ही पड़ेगी और उसके पीछे बंधा हुआ धागा तेरे पति तक पहुंच जाएगा पर तो पत्नी ने कहा इस पतले धागे से क्या होगा फकीरने का घबरा मत पतले धागा जब ऊपर पहुंच जाए तो पतले धागे में थोड़ा मजबूत धागा बांधना फिर मजबूत धागे में थोड़ी रस्सी बांधना फिर रस्सी में मोटी रस्सी बांधना उस मोटी रस्सी से तेरा पति उतर आएगा उस छोटे से कीड़े ने पति को मुक्ति दिलवा दी एक बड़ा महीन धागा लेकिन उस धागे के सहारे और मोटे धागे पकड़ में आते चले गए तुम्हारा प्रेम अभी बड़ा महीन धागा है बहुत कचरे कूड़े से भरा है इसलिए जब धर्मगुरु तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारा प्रेम पाप है तो तुम्हें भी समझ में आ जाता है क्योंकि वो कूड़ा करकट तो बहुत है हीरा तो कहीं दब गया है इसलिए तो धर्मगुरु प्रभावी हो जाते हैं क्योंकि तुम्हें भी उनकी बात तर्कयुक्त लगती है कि तुम्हारे प्रेम ने सिवाय आसक्ति के राग के दुख के पीड़ा के और क्या दिया तुम्हारे प्रेम ने तुम्हारे जीवन को काराग्रह के अतिरिक्त और क्या दिया तुम्हें तो भी समझ में आ जाती है बात कि यह प्रेम ही बंधन है लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिस कूड़ा करकट को तुम प्रेम समझ रहे हो उसी को धर्मगुरु भी प्रेम कहकर निंदा कर रहा है लेकिन तुम्हारे कूड़ा करकट में एक पतला सा धागा भी पड़ा जिससे साथ तुम भी भूल गए हो उस धागे को मुक्त कर लेना क्योंकि उसी धागे के माध्यम से तुम काराग्रह के बाहर जा सकोगे ध्यान रखना इस सत्य को बहुत ख्याल में रख लेना कि जो बांधता है उसी से मुक्ति भी हो सकती है जंजीर बांधती है तो जंजीर से ही मुक्ति होगी कांटा गड़ जाता है पीड़ा देता है तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल लेना पड़ता है जिस रास्ते से तुम मेरे पास तक आए हो उसी रास्ते से वापस अपने घर जाओगे सिर्फ रुख बदल जाएगा दिशा बदल जाएगी आते वक्त मेरी तरफ चेहरा था जाते वक्त मेरी तरफ पीठ होगी रास्ता वही होगा तुम वही होगे प्रेम के ही माध्यम से तुम संसार तक आए हो प्रेम के ही माध्यम से परमात्मा तक पहुंचोगे रुख बदल जाएगा दिशा बदल जाएगी सितारों के आगे जहां और भी हैंश्क के अभी इम्तिहान और भी हैं जिसे तुमने प्रेम समझा वो अंत नहीं है इश्क के अभी इम्तिहान और भी हैं, अभी प्रेम की और भी मंजिलें और प्रेम के अभी और भी इम्तिहान हैं परीक्षाएं और प्रेम की आखिरी परीक्षा परमात्मा है ध्यान रखना जो तुम्हें फैलाए वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा प्रेम फैलाता है भय सिकुड़ाता है संसार से डरो मत परमात्मा से भरो जितने ज्यादा तुम परमात्मा से भर जाओगे तुम पाओगे तुम संसार से मुक्त हो गए संसार तुम्हें पकड़े हुए मालूम पड़ता है क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ और नहीं आदमी के पास कुछ ना हो तो कंकड़ पत्थर भी इकट्ठे कर लेता है हीरे की खदान ना हो तो आदमी पत्थरों को ही इकट्ठे करता चला जाता है मैं तुमसे कहता हूं हीरे की खदान पास ही है मैं तुमसे कंकड़ पत्थर छोड़ने को नहीं कहता मैं तुमसे त्याग की बात ही नहीं करता जीवन महाभोग है जीवन उत्सव है मैं तुमसे यही कहता हूं कि जब विराट तुम्हारे भीतर उतरेगा छुद्र अपने आप बह जाएगा तुम विराट का भरोसा करो छुद्र का भय नहीं तुम विराट को निमंत्रण दो छुद्र को हटाओ मत ध्यान रखो छुद्र से लड़ोगे छुद्र हो जाओगे छुद्र का बहुत चिंतन करोगे कैसे इसे छोड़ें कैसे इससे मुक्त हों, उतने ही बंधते चले जाओगे छुद्र का चिंतन भी क्या करना मनन भी क्या करना छुद्र बांधेगा भी क्या उसकी सामर्थ्य भी क्या है कूड़ा करकट को कोई छोड़ने जाता है त्यागने जाता है हीरों को खोजने चलो धर्मगुरुओं ने निषेधात्मक धर्म दिया है मैं तुम्हें विधे दे रहा हूं मैं तुमसे कहता हूं छोड़ना जरूरी नहीं पाना जरूरी है और जिसने पा लिया उसने छोड़ा तेन तक तेन भुलझी था जब तुम्हें बड़ा धन मिलता है तो छोटा धन अपने आप छूट जाता है फिर छोड़ने की पीड़ा भी नहीं होती त्याग भी मालूम नहीं पड़ता क्योंकि त्याग भी पीड़ा है और उस त्याग का क्या मजा जिसमें पीड़ा हो वो त्याग सच्चा भी नहीं है जिसमें पीछे थोड़ा दंश छूट जाए जीवन ऐसा सहज होना चाहिए कि तुम रोज रोज परमात्मा में आगे बढ़ते जाओ रोज रोज संसार तुमसे अपने आप पीछे हटता जाए तुम्हें संसार को दकाना ना पड़े तुम्हें संसार से लड़ना ना पड़े दो ही उपाय या तो संसार से घृणा करो या परमात्मा से प्रेम करो घृणा करनी तुम्हें भी आसान है क्योंकि घृणा में तुम भी निष्णात हो इसलिए धर्मगुरुओं की बात तुम्हें जम गई तुमने कहा यह तो ठीक है घृणा तो हम कर सकते हैं जब मैं तुमसे प्रेम की बात करता हूं तो तुम घबराते हो क्योंकि प्रेम का तुम्हें खुद भी भरोसा नहीं कि तुम कर सकते हो पर मैं तुमसे कहता हूं कर सकते हो माना कि तुम्हारा प्रेम बड़े गंदगी में दबा पड़ा है पर है मौजूद है और घबराओ मत कूड़े करकट से मिट्टी से कीचड़ से कमल निकल आता है कीचड़ में कमल छिपा है थोड़ी खोज की जरूरत है और फिर कमल और कीचड़ का क्या तुम संबंध जोड़ पाओगे कहां कमल कहां कीचड़ धर्मगुरु तुमसे कह रहे हैं कीचड़ छोड़ो उनकी बात तुम्हें भी जस्ती कि कीचड़ को घर में क्या रखना छोड़ो मैं तुमसे कहता हूं इस कीचड़ में कमल छिपा है छोड़ो मत उपयोग कर लो उपयोग में ही छूट जाएगा जब कमल मिल जाएगा तो कीचड़ छूट ही गई लेकिन ऐसा ना हो कहीं कि कीचड़ को फेंकने में कमल भी फेंक जाए अगर तुम्हारे जीवन से प्रेम का स्वर चला गया तो तुम संसार को कितना ही घृणा कर लो तुम परमात्मा को ना पा सकोगे क्योंकि संसार को घृणा करने से वो नहीं मिलता है उसे ही प्रेम करने से मिलता है घृणा तो नकारात्मक है ये तो ऐसे जैसे कोई अंधेरे को धक्का दे दे के बाहर निकाल रहा हो प्रेम तो विधायक है दिया जलाने जैसा है तुम धर्मगुरुओं से राजी हो गए क्योंकि तुम्हें भी लगा कि यही आसान है लेकिन तुम अपने त्यागियों को अपने तपस्वियों को गौर से देखो जरा उनकी आंखों में झांको उनके आसपास की हवा को परखो तुम पाओगे उन्होंने छोड़ो तो दिया है कुछ ये बात पक्की लेकिन पाया कुछ भी नहीं सिर्फ छोड़ने से ही थोड़ी मिलने का कोई सबूत मिलता है जाओ अपने सन्यासियों के अंतरतम में झांको वहां तुम्हें सूना घर मिलेगा तुमसे भी ज्यादा सूना क्योंकि तुम्हारे घर में कम से कम अंधेरा तो है तुम्हारे घर में कम से कम कूड़ा करकट कीचड़ तो है वो भी उन्होंने फेंक दी कमल तो खिला नहीं क्योंकि कीचड़ को फेंक के कहीं कोई कमल खिला है काम ही राम बनता है संभोग की ही यात्रा विपरीत हो जाती है तो समाधि बन जाती है वो जो नीचे की तरफ जा रहा है वो काम है वही ऊर्जा जब ऊपर की तरफ जाने लगती तो राम हो जाती है। पर राम और काम एक ही ऊर्जा की दो भिन्न दिशाएं जिसने काम को काट डाला उसने राम की संभावना मिटा दी प्रेम पर भरोसा करो भरोसे पर प्रेम करो और जल्दी मत करना छोड़ने की छोड़ने की भी क्या जल्दी है जब मिल जाएगा छोड़ देंगे मैं तुमसे कहता हूं पाने की फिक्र करो सारी दृष्टि खोज में लगाओ आसिकी से मिलेगा यह जाहेज बंदगी से खुदा नहीं मिलता गहन प्रेम से आसिकी से तुम्हारी बंदगी झूठी है अगर उसमें गहन प्रेम नहीं है तुम कितना ही झुको कितनी ही इबादत और प्रार्थना करो कितने ही मंदिरों की घंटियां बजाओ और पूजा के थाल सजाओ ये बंदगी झूठी है जब तक इसके भीतर आसकी का स्वर न बजता हो जब तक परमात्मा तुम्हारा प्रेमी न हो जाए तुम्हारी प्रेसी न हो जाए जब तक ऐसा आत्मी निकट का संबंध न हो जाए लेकिन चूंकि तुम प्रेम से परेशान हो चूंकि तुम प्रेम करना सीख नहीं पाए क्योंकि तुम नाचना नहीं जानते तुम कहते हो आंगन टेढ़ा है आंगन की कोई फिक्र करता है जिसको नाचना आता हो आंगन की वही फिक्र करता है जिसे नाचना ना आया, संसार से भागते वही हैं जो नाच ना सके जिससे नाचना आता है तेरा आंगन भी पर्याप्त है असली बात जीवन की कला को सीखने की मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता तुम्हें जोड़ना चाहता हूं अगर तुम ठीक से समझो तो मैं तुम्हें जो दे रहा हूं वही योग है योग यानी जोड़ प्रेम एकमात्र योग है क्योंकि वही जोड़ता है और तो सब चीजें तोड़ देती हैं परमात्मा से हम दूर हो गए हैं टूट गए हैं पास आना है दूर चले गए हैं घर से लौटना है घृणा विरोध त्याग निषेध इनसे तुम कैसे पहुंच पाओगे और इनसे तुम अगर पहुंच भी गए तो तुम इनसे ही भरे रहोगे तुम परमात्मा को भी पहचान न पाओगे अगर तुम आज जैसे हो ऐसे ही परमात्मा के सामने पहुंच जाओ तुम पहचान न पाओगे पहचानोगे तो तुम ही तुमने जो भी जाना है उसमें कहीं भी तो परमात्मा की झलक तुम्हें मिली नहीं परमात्मा का कोई परिचय नहीं इसलिए मैं तुमसे कहता हूं प्रेम परमात्मा से पहला परिचय तुम जिसके भी प्रेम में पड़ जाओगे उसी में तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी जहां तुम्हें प्रेम किसी के प्रति हुआ वहीं तुम्हें रूपांतरण दिखाई पड़ेगा अब जिस व्यक्ति के प्रति तुम्हारा प्रेम हो गया है वो साधारण नहीं रह गया असाधारण हो गया तुम्हारा प्रेम उसके भीतर कहीं ना कहीं परमात्मा को खोजने लगेगा प्रेम परमात्मा को खोज ही लेता है क्योंकि बिना परमात्मा के प्रेम हो ही नहीं सकता तुम्हें उस व्यक्ति की बुराइयां दिखाई पड़नी बंद हो जाती है जिसको तुम प्रेम करते हो और जिसको तुम घृणा करते हो उसकी सिर्फ बुराइयां दिखाई पड़ती जिसको तुम घृणा करते हो उसमें शैतान दिखाई पड़ने ही लगेगा और जिसको तुम प्रेम करते हो उसमें परमात्मा दिखाई पड़ने ही लगेगा उसकी भलाई ही भलाई दिखती है वो बुरा भी करे तो भी भला मालूम होता है उसमें सुगंध ही सुगंध मालूम पड़ती है मंदिर बनना शुरू हो गया यही तो पहचान होगी यहीं से परिचय बनेगा यह परिचय अगर पास में रहा तो किसी दिन तुम परमात्मा के सामने खड़े होगे तो पहचान पाओगे अगर यह परिचय तुम्हारे पास नहीं है जैसा कि तुम्हारे तथा कथित त्यागियों के पास नहीं है इनके सामने भी परमात्मा खड़ा रहे तो इन्हें शैतान ही दिखाई पड़ेगा राबिया एक सूफी फकीर औरत हुई कुरान में एक वचन है कि सैतान को घृणा करो उसने काट दिया अब कुरान में कोई संशोधन करना बड़ा खतरनाक मामला है और कोई दूसरा बर्दाश्त भी कर ले मुसलमान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता अगर कोई वेद में सुधार कर दे तो हिंदू बहुत फिक्र ना करेंगे अगर कोई गीता में भी दो चार पंक्तियां इधर उधर कर दे तो कहेंगे उसकी मोजे क्या करना लेकिन मुसलमान बर्दाश्त ना करेंगे एक दूसरा फकीर राबिया के घर मेहमान था उसने सुबह ही कुरान उठा के पढ़ी देखा कि लकीरें कटी हुई कुरान में और तरतीम सुधार वो घबड़ा गया उसने कहा ये किसने पाप किया ये तो आखिरी वचन है परमात्मा का इसके आगे अब कोई सुधार नहीं हो सकता जो कहना था वो कह दिया गया है जो नहीं कहना था वो नहीं कहा गया आखिरी मोहम्मद के बाद अब कोई पैगंबर होने को नहीं ये किसने किसने ना समझी किए वो बड़ा क्रोधित हो गया राबिया ने कहा ना राजमत हो किसी और ने नहीं किए मैं नहीं किए वो तो विश्वास भी ना कर सका उसने कहा कि तू जैसी भक्त और तूने ये किया उसने कहा मैं क्या करूं मेरी मजबूरी जब से परमात्मा उसे प्रेम लगा जब से आसिकी बनी तब से अब कोई सैतान दिखाई नहीं पड़ता अब तो शैतान भी मेरे सामने खड़ा हो तो मुझे परमात्मा ही दिखाई पड़ेगा इसलिए शैतान को घृणा करो अब इस वाक्य का क्या अर्थ रहा इसको मैंने काट दिया मेरे काम का नहीं जब तक शैतान दिखाई पड़ता था तब तक काम का हो भी सकता था अब किस काम का है प्रेम की पहचान बढ़ती जाए तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि इसी संसार में रंग रंगढंग बदलने लगे जीवन के पक्षी वही है लेकिन गीत के अर्थ बदल गए अब पक्षियों की गुनगुनाहट नहीं वेदों का उच्चार है फूल अब भी वही है लेकिन रंग बदल गए अब सिर्फ फूल नहीं अब परमात्मा की खबर है झरने अब भी बहेंगे और कल कल नाथ करेंगे लेकिन अब यह परमात्मा के पैरों के बसते हुए पायल सब बदल गया प्रेम जिसने किया उसने संसार को रूपांतरित कर लिया तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा संसार है और ध्यान रखना अगर प्रेम पर कहीं भूल चूक हो गई और प्रेम पहला कदम परमात्मा की तरफ अगर वहीं भूल चूक हो गई तो तुम कितना ही चलो पहुंच ना पाओगे सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहें शौक में प्रेम के रास्ते पर सिर्फ एक गलत कदम उठा मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही फिर मेरा ढूंढना तो ठीक ही है मंजिल भी मुझे ढूंढती रही तमाम उम्र तो भी मुझे पाना सकी सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही प्रेम के संबंध में बहुत बहुत होश रखना वही भूल हो गई तो परमात्मा से तुम सदा के लिए चूके उसे सुधारोगे तभी परमात्मा की तरफ बढ़ पाओगे प्रेम के बिना न कोई प्रार्थना है ना कोई परमात्मा इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सूत्र देता हूं कि तुम अबाध प्रेम करो कि तुम बेसर्त प्रेम करो कि तुम जितने गहरे प्रेम में उतर सको उतने गहरे उतरो ध्यान व्यर्थ पर मत दो प्रेम में जो सार्थक स्वर हो उसको मुक्त कर लो प्रेम में जो हीरा हो उसे निकाल लो मिट्टी को पड़े रह जाने दो प्रेम में जो कमल हो उसे जगा लो कीचड़ को पड़ा रह जाने दो और जिस दिन कमल जग आएगा कीचड़ से तुम कीचड़ के प्रति भी धन्यवाद अनुभव करोगे क्योंकि उसके बिना कमल ना हो सकता और जिस दिन तुम कीचड़ को भी धन्यवाद दे सको उसी दिन मैं तुम्हें कहूंगा तुम धार्मिक हो जिस दिन संसार के प्रति भी तुम सिर झुका सको अनुग्रह के भाव से क्योंकि इस संसार में अगर न घूमे होते न भटके होते तो परमात्मा से मिलने का कोई उपाय न था यह भटकाव भी उसी की यात्रा का पड़ाव है दूसरा प्रश्न ध्यान और प्रेम के दो मार्ग आपने कहे हैं पर होश अवेयरनेस का तत्व दोनों मार्ग पर किस प्रकार संबंधित है कृपा कर इसे समझाएं होश तो दोनों मार्गों पर होगा ही लेकिन होश की परिभाषा दोनों मार्गों पर अलग अलग होगी होश तो होगा लेकिन होश का स्वाद दोनों मार्गों पर बड़ा अलग अलग होगा स्वाद अलग होगा प्रेम के मार्ग पर होश बेहोशी जैसा होगा ध्यान के मार्ग पर बेहोशी होश जैसी होगी ये थोड़ा समझने में कठिन होगा जटिल होगा प्रेम में एक मस्ती आती जैसे कोई शराब में डूबा हो सारी दुनिया को लगता है वो बेहोश है वो जो प्रेम का दीवाना है लेकिन भीतर उसके होश का दिया जलता है और जितनी गहरी बेहोशी दुनिया को लगती है उतना ही भीतर का दिया सजग होकर जलने लगता है रामकृष्ण के जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ वो प्रेम के पथिक थे वो कभी कभी उनकी समाधि लग जाती तो छह घंटे बारह घंटे अठारह घंटे कभी कभी छह दिन सात दिन दस दिन वो बिल्कुल बेहोश पड़े रहते हाथ पर ऐसे अकड़ जाते जैसे मुर्दे के हों सिर्फ श्वास धीमी धीमी चलती रहती उनके प्रेमी व भक्त बड़े परेशान हो जाते कि अब वो लौटेंगे या नहीं और प्रेमी और भक्त भी समझते कि यह तो बड़ी बेहोशी है लेकिन रामकृष्ण को जैसे ही होश आता है भक्तों की दृष्टि में आसपास की भीड़ की दृष्टि में जैसे ही उन्हें होश आता वो फिर चिल्लाते कि मां यह बेहोशी मुझे नहीं चाहिए जिसको भक्त कहते बेहोशी उसको वो कहते होश और जिसको भक्त कहते होश वो उस होश में आते ही चिल्लाते कि मां ये बेहोसी मुझे नहीं चाहिए अब क्यों वापस इस बेहोसी में भेजती है जब ऐसा होश सद गया था तो वापस वहीं बुला ले बाहर से शरीर मुर्दे की तरह हो जाता था और भीतर कोई ज्योति जलती थी प्रेम के मार्ग पर बाहर से जो बेहोसी दिखाई पड़ेगी वो भीतर होश है बड़ी प्रसिद्ध पंथियां हैं मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी जो होशियारी और मस्ती में इम्तियाज करे वो पीने वाला ही नहीं है जो अभी होश और बेहोशी में फर्क करे मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी उसने भी पीना ही नहीं जाना वो पियक्कड़ नहीं है वो अभी मतवाला नहीं है अभी मधुशाला को पहचाना ही नहीं जो होशियारी और मस्ती में इम्तियाज करे जो होश में और बेहोशी में फर्क करे उसने अभी पीना ही नहीं सीखा प्रेम के रास्ते पर होश और बेहोशी एक हो जाती यही ध्यान के रास्ते पर भी घटता है लेकिन स्वाद अलग है महावीर बैठे हैं या बुद्ध बैठे हैं उन्हें परिपूर्ण होश में पाओगे लेकिन भीतर उनके ऐसा नशा बह रहा है जैसा नशा इस जमीन पर कभी कभी बहता है भीतर उन्हें वो परम मधुशाला उपलब्ध हो गई भीतर वर्षा हो रही है मधु की भीतर आनंद में सरोबोर है बाहर से बिल्कुल होश तथा है भीतर डूबे ठीक उल्टा मालूम होगा बुद्ध बाहर से होश पूर्ण मालूम होते हैं भीतर डूबे हैं चैतन्य मीरा रामकृष्ण बाहर से बेहोश मालूम होते भीतर होश में ध्यान के मार्ग से जो चलेगा होश बाहर होगा भीतर बेहोशी होगी प्रेम के मार्ग से जो चलेगा बेहोशी बाहर होगी होश भीतर होगा पर दोनों साथ साथ हैं होश की आखिरी जो घड़ी है वो बेहोशी की भी आखिरी घड़ी है क्यों क्योंकि जहां पता चलता है मैं कौन हूं वहीं तो मैं मिट जाता है जहां मैं मिटता है वहीं तो पता चलता है कि मैं कौन हूं शून्य जहां हम हो जाते हैं वहीं तो पूर्ण का पदार्पण होता है और जहां पूर्ण आता है वहां सब शून्य हो जाता है उस अंतिम घड़ी में उस आखिरी शिकर पर उस गौरी शंकर पर सब भेद सब द्वैत गिर जाता है सब द्वंद विलीन हो जाते वह न होश होश है न बेहोशी बेहोसी है ठीक कहा है ये मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी जो होशियारी और मस्ती में इम्तिहाज करे अगर तुम बुद्ध के सामने रामकृष्ण को रखोगे तो वो पहचान लेंगे अगर तुम रामकृष्ण को बुद्ध के पहचानने को कहोगे रामकृष्ण भी पहचान लेंगे ऐसा ही समझो कि तुम्हारे हाथ में एक सिक्का है किसी ने सीधा रखा है हाथ में किसी ने उल्टा रखा इससे क्या फर्क पड़ता है सिक्का दोनों के हाथ में है दोनों बाजार में जाएंगे सिक्के का बराबर मूल्य मिल जाएगा कोई थोड़ी पूछेगा कि सिक्के का सिर ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है सिक्का सिक्का है प्रेम की दुनिया में बेहोशी बाहर होगी होश भीतर होगा ध्यान की दुनिया में होश बाहर होगा बेहोश भीतर होगी और दोनों समान होंगी दोनों का बराबर बल होगा तराजू के दोनों पड़े समान होंगे जहां बेहोश और होश दोनों मिल जाते वही वो, वो परम घटना घटती है जिसे हम निर्वाण कहें मोक्ष कहें ब्रह्मोपलब्धि कहें फिर सब भेद नामों के हैं शब्दों के हैं तीसरा प्रश्न तुम न जाने किस जहां में खो गए हम तेरी दुनिया में तन्हा हो गए तुम न जाने किस जहां में खो गए मौत भी आती नहीं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 तो मैं तुमसे दूर होता जाऊं और खोता चला जाऊं तुम मुझे खोजते हुए आगे बढ़ते चले आओ और एक दिन तुम पाओ कि मैं मैगी खो गया हूं और मुझे खोजने में तुम भी खो गए हो तुम न जाने किस जहां में खो गए यही तो प्रेम की मंजिलें यही तो उसके आगे के इम्तेहान हैं सितारों के आगे जहां और भी हैं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 मीरा का मार्ग था प्रेम का पर कृष्ण और मीरा के बीच अंतर था पांच हजार साल का फिर प्रेम किस प्रकार बन सका कृपया समझाए प्रेम के लिए न तो समय का कोई अंतर है और न स्थान का प्रेम एकमात्र कीनिया है जो समय को और स्थान को मिटा देती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 मीरा के लिए कृष्ण समसाम एक थे किसी और को ना दिखाई पड़ते हो मीरा को दिखाई पड़ते थे किसी और को समझ में ना आते हो मीरा उनके सामने ही नाच रही थी मीरा उनकी भाव भंगिमा पर नाच रही थी मीरा को उनका इशारा इशारा साफ था ये थोड़ा हमें जटिल मालूम पड़ेगा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 अचानक तुम रूपांतरित हो जाओगे एक तल से दूसरे तल पर पहुंच जाओगे वो दिखाई पड़ेगा दूर का शिखर बादल हट गए और गौरी शंकर का उत्तुंग शिखर दिखाई पड़ गया है बादल हट गए और चांद दिखाई पड़ गया फिर बादल गिर गए ऐसा कई बार होगा ज़िन फकीर रिंझाई के संबंध में कहा जाता है कि उसे अट्ठारह अनुभव हुई समाधि के पहले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 बुद्ध ने कहा लेकिन मेरे पीछे बहुत लोग हैं अगर मैं खो गया शून्य में तो उनके लिए मैं कोई सहारा ना दे सकूंगा मुझे यहीं रुकने दो मैं चाहूंगा कि सब मुझसे पहले प्रवेश हो जाएं निर्वाण में फिर अंतिम मैं रहूं ऐसा होता है ऐसा नहीं है ऐसा हो नहीं सकता है